आओ uh -huh. uh -huh. ग्रंथि की जय श्री श्री राधा गिरीद भारी देव जू की जय श्री नौर हरि गो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि जय जय राधा रम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा रम हरि गोविंद बुलवृंदावन हरि लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्कमलगंत वाग्म जगत पेवती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम परम परमधाम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहां तो वराको तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्री रूपम सागम सह गण सजीवम तम सजीव साद्वैतम सवधुम श्री कृष्ण सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादान सह गणलता श्री विशाखाता आजा लंबित भुजौ कनकावदीर्तनौ कमताक्ष विश्वभरौ द्वजुव युगधर्म बालौ वंदे जगत्वता वंदे कृष्णपरविंदयुगुल यस्म कौरंगी दुशा वक्षोज प्रणीकृते विलसती स्निग्धोंगरागस्व परितनी तलशोणीमुपरतले कस्तूरीका नीलमा श्रीखंडम लहरी निर्व्याज मतंवते नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्या तत जयनुरे वाचाकुभ्य कृपासीुभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुम्म सुमते रघुनाथ दासजीवे मे दयाद्रा तुलसी काननम यत्र, यत्र पद्मना च पौराण पठनम यत्रो सन्नी हरि बोल सुंदा की जय श्री परम श्री आत्माराम श्लोक श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी के सामने उनके प्रश्न करने पर आत्माराम श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं श्लोक को केवल बहाना है श्लोक तो के माध्यम से जितने भी तत्व समूह उनका निरूपण कर रहे हैं तीन तत्व हैं एक तत्व है ब्रह्म दूसरा तत्व है जीव तीसरा तत्व है जल जगत जो सभी तत्वों में व्याप्त हो माने स्वयं शक्ति में भी व्याप्त हो जीव शक्ति में भी व्याप्त हो और जड़ जगत में भी व्याप्त हो हरि वो जो सब में व्याप्त हो ऐसा जो पदार्थ है उसका नाम है आत्मा और उस आत्मा में जो रमण कर रही है अर्थात श्री पर तत्व श्री कृष्ण में जो रमण कर रही है उनका नाम है आत्मराम तो कृष्ण के गुण ही कुछ ऐसे हैं कि आत्मा रामगण जो ब्रह्म में या आत्मस्वरूप में या जगत में कहीं भी रमण करने वाले हैं उन सबों को वे सब श्री कृष्ण में प्रीति करते हैं अब आत्मा शब्द जो है उस आत्मा शब्द के तीन विशेष रूप से अर्थरोपण कराए एक ब्रह्म एक परमात्मा और एक भगवान तीनों ही आत्मा है परतत्व है आत्मतत्व जो जिसको हम परतत्व कहते हैं वह परतत्व तीन रूपों में साधक भेद से तीन प्रकार के साधकों को दिखाई देता है परतत्व एक है परंतु साधकों की साधना और योग्यता के भेद से वह परतत्व तीर रूप में उनको दिखाई देता है किसी को वो भगवान के रूप में दिखता है किसी को वह आत्मा के रूप में दिखता है किसी को वह ब्रह्म के रूप में दिखता है अर्थात किसी को निर्गुण निराकार के रूप में किसी को सगुण निराकार के रूप में किसी को सगुण साकार के रूप में बुद्धिता है भक्तों को दिखता है सगुण साकार जो ज्ञानी जन हैं, उनको दिखता है बिल्कुल निराकार उसमें कोई चेष्टा गुण नहीं है परंतु जो योगी हैं, उनको वह सगुण निराकार के रूप में दिखता है है तो वो निराकार परंतु उसमें दो गुण विद्यमान हैं विशेष रूप से सृष्टि पालन संहार करना और सब के भीतर साक्षी रूप में विराजमान होना यह दो गुण उसमें विशेष रूप से दिखते तो इस प्रकार बिंबे परमात्मति परमात्मे शब्द परंतु वो परतत्व हूं मैं हूं तो आत्मा शब्द के यो तो पहले सात अर्थ किए थे आत्मा माने ब्रह्म देह मान यत्न धीति बुद्धि और स्वभाव इसमें पहला वाला जो ब्रह्म शब्द है उस आत्मा शब्द का एक अर्थ जो ब्रह्म किया उस ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं कि ब्रह्म भी, भी तीन तरह से अनुभूति में आता है किसी को आता है भगवान के रूप में किसी को आता है परमात्मा के रूप में किसी को आता है ब्रम्म के रूप में जो ज्ञान के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं ज्ञान साधन को अपना करके उनको वह ब्रह्म के रूप में दिखता है जो योग के द्वारा आराधना करते हैं उनको वह परमात्मा अंतर्यामी के रूप में दिखता है और जो भक्ति के द्वारा आराधना करते हैं उनको वही परतत्व भगवान के रूप में दिखता है तो साधन के भेद से तीन प्रकार के साधकों को वह जो ब्रम्ह तत्व है वो ब्रह्म तत्व ही भक्ति के द्वारा भगवान योग या चतुर्वती निरोध के द्वारा परमात्मा और ज्ञान अर्थात भेद सहित अभिन्न वस्तु का दर्शन उसके द्वारा वह ब्रह्म रूप में दिखता है उपाधि का निषेध करके वह ब्रह्म रूप में ब्रह्म जो व्यापक हो उसके नाम उसके कारण व्यापक होने के कारण उसको ब्रह्म कहा गया अब यहां पर यह आत्मा माने ब्रह्म आत्मा का एक अर्थ था ब्रह्म अब उस ब्रह्म शब्द की व्याख्या चल रही आत्मा रामाश मु आत्मा राम शब्द की व्याख्या चल रही है आत्मा मान ब्रह्म ब्रह्म तीन प्रकार से दिखेगा ब्रह्म परमात्मा भगवान इसी का वर्णन कर रहे यह पूर्व प्रसन्न श्री ठाकुर कह रहे हैं कि परतत्व तो में ही हूं उस समय भगवान ब्रह्मा जी को अपना दर्शन दे रहे हैं माने सृष्टि के प्रारंभ में जब प्रलय की आधी अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है समुद्र भी उठन रहा है और भगवान की नागि से कमल कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए ब्रह्मा कमल के ऊपर बैठे हैं और ब्रह्मा कमल जब झोड़ता है आधी से तो एकदम ब्रह्मा डर रहे हैं कि हाय अब लोका आधी जरा सी तेज आई तो फिर अपना बैलेंस बिगड़ जाएगा अभी मैं गिरा ऐसा कहकर ब्रह्मा डर रही है और डरते हुए ब्रह्मा उस कमल को पकड़ करके कि कहा से ये कमल उत्पन्न हुआ है उस कमल के अंदर घुस गए और कमल की नाल को पकड़ करके कमल के बाहर भी आए और नाल को पकड़ करके ब्रह्मा ने बहुत नीचे तक जाने का प्रयास किया पर तो नाल का कहीं और छोड़ नहीं मिला कि कितनी वो कमल की नाल कहां तक है ब्रह्मा आकर के उस समय बैठे अपने कमल के ऊपर ही बैठ गए हैं और डर रहे हैं कमल को पकड़ रहे हैं इतने में ही कहीं से आवाज आई दो अक्षर आए तो, पप तप, तप, तप ऐसे आवाज आई ब्रह्मा को ब्रह्मा को जब तप तप की आवाज आई तो इसका मतलब है ठाकुर ने ब्रह्मा को तप करने के लिए मंत्र भी दिया तो कोई तो ये कहते हैं कि प्रणव मंत्र दिया और कोई ये कहते हैं कि उस समय काम बीज ककार लकार लिकार चंद्रबिंदु दोनों का अर्थ एक है वो बीज मंत्र प्रदान किया कि इसका तुम जप करो यह हृदय के हृदय में ब्रह्मा के एक प्रेरणा भी प्रदान की और ब्रह्मा उस समय जैसे ही भगवान की थोड़ी सी कृपाई तो ब्रह्मा उस समय शांत होकर के बैठे और ब्रह्मा ने कहा अरे ये आध आधी ये पानी मेरा क्या बेरा कर सकता है मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं ऐसा जब विचार किया तो ब्रह्मा उस समय उस हवा और पानी इनको सब सबको जैसे पी गए माने ज्ञान जब उत्पन्न हुआ ब्रह्मा के भगवत कृपा के कारण जब ब्रह्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उनका भय निवृत्त हो गया और भय की निवृत्ति होने पर ब्रह्मा समाधि में बैठे हैं और उन्होंने प्रणब कहा माने वासुदेव मा, माने जीव और ऊ माने इस जीव को वासुदेव को प्राप्त करने में भक्ति और ज्ञान ज्ञान युक्त भक्ति या शुद्ध भक्ति इनके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है मैं भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकता हूं ये ऊ का अर्थ था तो माने ओम इस ध्वनि के द्वारा ब्रह्मा ने उपास तत्व उपासक तत्व और उपासना इन तीन वस्तुओं को जाना ऊ का तात्पर्य है उपासना और का तात्पर्य है ब्रह्म या वासुदेव और म का तात्पर्य है मैं जी इन तीन चीजों को जाना और तीन चीज को जान करके ब्रह्मा जिस समय प्रणब का जप कर रहे हैं आनंद से उस समय भगवान ने दर्शन दिए अब का जप किया या ककार लकार इकार चंद्रबिंदु वही भाव है क माने श्री श्याम सुंदर याने लक्ष्मी श्री राधिका इकार माने प्रेम और चंद्रबिंदु माने प्रेम के अनुभव अर्थात श्री प्रिया जी की दासी बन करके मान आलिंगन चुम्बन प्रभु जो प्रेम के अनुभव हैं वही ही अनुस्वार होकर के विराजमान तो श्री प्रिया जी के या श्री राधा कृष्ण के शक्ति शक्तिमान जो सचित आनंद रूप है उनकी आनंद शक्ति का अनुगत हो, अनुगत होकर के मैं श्री कृष्ण का आराधन कर रहा हूं ये मन में विचार करते हुए ब्रह्मा जब जब कर रहे हैं गोपाल तापनी के अनुसार ब्रह्मा ने उस समय कभी जो काम बीज है उस काम बीज उसको श्री ने प्रदान किया और उसका जप कर रहे हैं तो भगवान ने दर्शन दिए और उस समय ब्रह्मा के सिर के ऊपर हाथ रख के भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा घबराए ना और उस समय अपनी तर्जनी उंगली से अपनी छाती को छूते हुए भगवान कह रहे हैं कि अहम एवा समय अग्रे नाम्यम पश्चात अहम यतचे योग शिष्योस्तम इस श्लोक में अहम शब्द का तीन बार प्रयोग किया अहम अहम अहम सृष्टि के पहले में था सृष्टि है तब भी मैं ही हूं सृष्टि के बाद में भी मैं ही रहूंगा ऐसे मैं कूटस्थ तत्व हूं कूटस्थ कहते हैं जिसका लय और विक्षेप न हो उसको हम कूटस्थ कहेंगे किसी चीज को तोड़ा कागज है कागज को फाड़ा अब फाड़ते फाड़ते फाड़ते फाड़ते एक स्थिति ऐसी आ गई कि फिर उसको नहीं फाड़ा जा सकता उसी को हम कहेंगे कूटस्थ मूल जो जिसमें लय नहीं है विक्षेप नहीं है सब चीज हटाई अंत में क्या बचेगा जैसे मिट्टी का घड़ा है उसको एक एक टुकड़े को अलग किया अंत में कहीं मिट्टी ही बचेगी उसे एक मिट्टी के उस परमाणु से उस परमाणु के भी परमाणु से कहीं वो पूरा घड़ा बना हुआ था उसी से मिल मिल करके वो घड़ा बना तो जिसका लय नहीं हो किसी भी अवस्था में सृष्टि के पहले भी मिट्टी थी जब घड़ा है तब भी मिट्टी है और जब घड़ा फूट गया उसके बाद में भी मिट्टी ही रही जैसे लोहे के बिना माइक का दर्शन नहीं जैसे मिट्टी के बिना घड़े का दर्शन नहीं ऐसे ही ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है ये दिखाने के लिए भगवान ने तीन बार तर्जनी उंगली से बक्स को छूते हुए कहा अहम अहम अहम मैं ही सृष्टि के पहले था जब सृष्टि है जब नहीं रहेगी उस समय मैं ही रहूंगा अर्थात मैं कूटस्थ तत्व हूँ एक शब्द का प्रयोग किया कूटस्थ कूटस्थ का मतलब है जिसका लय नहीं हो और जहां पर जाकर के फिर उसमें विक्षेप नहीं हो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो उसके रूप का परिवर्तन नहीं हो उस स्थिति में मैं अर्थात हे ब्रह्मा तू मेरे जिस चतुर्भु रूप का दर्शन कर रहा है नारायण रूप का दर्शन कर रहा है मैं तुझे श्रीमद भागवत का उपदेश दे रहा हूं चतुर्श्लोकी में मेरा यह रूप मेरा ये श्रृंगार मेरा यह देह मैं और मेरा देह मेरा देह और देह से संबंधित दैहिक ये तीनों वस्तुएं अलग नहीं है भगवान देह और दैहिक देह संबंधी ये तीनों वस्तुएं अलग नहीं है मैं कूटस्थ होकर के विराजमान इसका मतलब है दैहिक में सब कुछ आ गया मेरा पार्षद मेरे शक्तियां मेरे बैकुंठ धाम इन सबका जो दर्शन कर रहा है ये सभी ही नित्य है तो अहमेव समय अग्रे सृष्टि के पहले में ही था में हम जो है वो भी मैं ही हूं मैं हूं मैं हूं ये त्रिवाचर भर के जैसे भगवान बता रहे हैं कि मैं कूटस्थ तत्व हूं अब क्योंकि ब्रह्मा को भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है इसलिए ब्रह्मा श्री नारायण के रूप में दर्शन कर रहे हैं और ब्रह्मा को तो उस नारायण के रूप में ब्रह्म भी दिख रहा है और परमात्मा भी दिख रहा है देख रहे हैं भगवान के रूप में परंतु भगवान के भीतर ब्रह्म परमात्मा दोनों विद्यमान तो यहां पर कोई बात कह रहे हैं कि आत्मा शब्द कहे कृष्ण बृहत्तम स्वरूप जो व्यापक होकर के विराजमान है उसका नाम आत्मा है सर्व व्यापक सर्व साक्षी परम स्वरूप वे सर्व, सर्व साक्षी परम स्वरूप है अब सर्व सर्वसाक्षी कहकर के और सर्व व्यापक कहकर के परमात्मा का स्वरूप दिखा दिया और परम स्वरूप कहकर के, के भगवान का स्वरूप दिखा दिया मन ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म कोई अलग वस्तु है परमात्मा कोई अलग वस्तु है भगवान अलग वस्तु है तीनों एक ही हैं किसी को वो ब्रह्म दिख रहे हैं किसी को परमात्मा दिख रहे हैं किसी को भगवान दिख रहे हैं किसी को तीनों दिख रहे हैं कोई अलग अलग वस्तु नहीं है केवल समझाने के लिए कह दिया क्या कि यदि ब्रह्मोपनिषेदी सोच से तनुभाव के ब्रह्म उनकी अंगकांति है और वे स्वरूप है ये केवल समझाने के लिए कह दिया गया नहीं तो कृष्ण स्वयं ही भगवान है श्री कृष्ण स्वयं ही परमात्मा होकर तीनों में अंतर नहीं है ब्रह्म परमात्मा भगवान तीनों में कोई अंतर नहीं है तीनों एक ही अब आत्मा शब्द का एक अर्थ हो गया ब्रह्म अब आत्मा शब्द का एक दूसरा अर्थ आत्मा के पहले सात बताए थे आत्मा के अर्थ उसमें एक अर्थ था आत्मा माने ब्रह्म अब ब्रह्म के फिर तीन अर्थ बताए ब्रह्म परमात्मा भगवान ब्रह्म के तीन तो ब्रह्म का वर्णन हो गया अब परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं परमात्मा किसका नाम बोले आत्मा शब्द बना है आत्मा ही परमो हरि श्री शंकराचार्य श्री श्रीधर स्वामीपाद ने भावार्थ दीपिका में भागवत में कहा है कि आत्मा शब्द आ आत् और मां दो शब्दों से बना है अत धातु सतत गमन के अर्थ में आती है अत सात्य गमें अत धातु जो सब के भीतर प्रवेश कर जाए उसके अर्थ में अत धातु आती है और मां का अर्थ है जो सब को सबकी माँ हो सबको उत्पन्न करने वाला तो आत्मा शब्द के दो अर्थ हुए आत्मा शब्द दो भावों को प्रकट कर रहा है सबके भीतर व्याप्त है और सबके मां होकर के विराजमान हो सबका उपादान और निमित्त कारण होकर के जो विराजमान हो उपादान कारण भी है निमित्त कारण भी है और सब में व्याप्त होकर हो, के जो विराजमान हो अत सातत्य गमन है जो सबके भीतर व्याप्त है सतत गमन करे मान कणकण कर -कर में जो विद्यमान हो उसका नाम आत्मा दो गुण जिसमें हो कणकण में विद्यमान हो और जो सब का कारण हो जैसे मिट्टी घड़े में कण कर कर्ण में विद्यमान है तो मिट्टी घड़े की आत्मा हुई और मां माने रचनाकार है मिट्टी स्वयं उपादय कारण तो है परंतु स्वयं निमित्त कारण नहीं है ठाकुर ऐसे उपादान कारण हैं जो उपादान कारण भी हैं निमित्त कारण भी हैं कुम्हार भी है और मिट्टी भी है घरे में मिट्टी अलग वस्तु थी कुम्हार अलग वस्तु था परंतु यहां पर भगवान मिट्टी भी है कुम्हार भी है और चाक भी है मशीन मैकेनिक और मेटल तीनों एक हो करके विराजमान तो आत्मा शब्द का ब्रम है आत्मा रामाश्य का तात्पर्य है कि जो परमात्मा को ही में ही रमण करते हैं परमात्मा का ध्यान करते हैं वे भी श्री कृष्ण में अपूर्व रति करते हैं आत्मा रामाश्च्य कुरंती अहित की भक्ति आत्मा शब्द की व्याख्या चल रही है आत्मा शब्द के पहले सात अर्थ बताए फिर एक अर्थ बताया आत्मा माने ब्रह्म ब्रह्म के फिर तीन अर्थ बताए ब्रह्म परमात्मा भगवान इसमें पहले भगवान शब्द का वर्णन कराए ठाकुर कह रहे हैं हमेवाग्र मेरा जो वैकुंठ स्वरूप देख रहा है ये मैं ही सबका कारण हूं अब दूसरा अर्थ आया परमात्मा परमात्मा का अर्थ होता है जो सब के भीतर व्याप्त तो हो और सब का उपादान और निमित्त कारण हो उसको आत्मा परमात्मा कहेंगे वो परमात्मा ही तो आत्सत्व तो मातृत्व सब में व्याप्त हो और सब का उपादान और निमित्त कारण हो सबकी मां हो मान उपादान और निमित्त कारण हो उसको वे आत्मा श्रीहरि ही हैं श्री कृष्ण प्राप्ति हेतु तो त्रिद साधु ऐसे जो ब्रह्म परमात्मा हैं भगवान ब्रह्म परमात्मा भगवान जो भगवान है एक शब्द में कहें जो ब्रह्म तत्व है सब में व्याप्त है व्यापक है उसको प्राप्त करने के तीन साधन है ज्ञान योग और भक्ति ज्ञान का तात्पर्य है कि भेद का निराश करके एक वस्तु को पहचानना ये हो गया ज्ञान योग का तात्पर्य है मन को वश में करना योग है चित्रवृत्ति निरोधा चित्रवृत्ति को एक जगह लगाना और भक्ति का तात्पर्य है कृष्ण को सुख मिले इसके लिए की गई चेष्टा और भाव इसका नाम है भक्ति माने चेष्टा भजनम भक्ति भाव के रूप में भजन किया जाए चाहे भाव नहीं भी हो तब भी फिजिकली ठाकुर जी के मंदिर की सोनी दे रहे हैं पहुंचा दे रहे हैं सामान ढोके ला रहे हैं पानी ढोकर के कुए से खींच करके ला रहे हैं ये भी भक्ति होगा सब चीज चेष्टा किसी भी प्रकार से भगवत संबंधी चेष्टा वो भक्ति होगा तो भक्ति माने चेष्टा योग माने चित्त को सब जगह से हटा करके एक जगह लगाना चित्रवृत्ति और ध्यान का तात्पर्य है दृश्यमान जो भेद है उसको हटा करके सब के भीतर एक पदार्थ का दर्शन करना अब भेद तो सामने दिख रहा है ये डिव्या दिख रही है ये, ये पत्थर दिख रहा है इसको कहां ले जाएंगे डिव्या में से डिव्या पर हटाओ पत्थर में से पत्थर पर हटाओ परंतु तो ब्रह्म सब में विद्यमान है इनके भीतर जो ब्रह्म विद्या है उसका दर्शन करना तो भेद का निराश करके उपाधि का निराश करके उपाधि को भी ब्रह्म रूप मानना उपाधि का निराश करना नहीं बल्कि उपाधि को भी ब्रह्म रूप मानना इसी का नाम है ज्ञान तो भेद रहित पदार्थ की अनुभूति इसका नाम है ज्ञान चित्त को एक जगह लगाना इसका नाम है योग और चेष्टा करना भजन करना भाव के द्वारा या शरीर के द्वारा इसका नाम है भक्ति तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग और भक्ति तीन साधन इनमें ज्ञान के द्वारा तीनों साधनों से क्रमशः ज्ञान के द्वारा ब्रह्म योग के द्वारा परमात्मा और भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति साधक होगी इसीलिए शिषि धारवती संहिता में इसी के प्रमाण दे रहे हैं शिव में कहा गया तत्त्व बदंत तत्व तत्व परमात्मी थी भगवान थे जिसने जो साधन अपनाया वह परतत्व उसको उसी रूप में प्रकट होगा ज्ञान के द्वारा वह ब्रह्म रूप में परिच्छेद सामान्य के से अत्यंत अभावत्त होकर के वह दिखेगा जो भक्त हैं उनको वह लीला बिहारी के रूप में दिखेगा जो ज्ञानी हैं उनको वह परमात्मा के रूप में दिखेगा परंतु परमात्मा में दो गुण प्रकट हो जाएंगे कि सबका साक्ष्य है और वह सृष्टि पालन संहार करने वाला है जहां भगवान केवल सेठ जी केवल दो गुण प्रकट करें साक्षी और सृष्टि पालन संहार करता वल दो गुणों को सेठ जी प्रकट करें तो उसका नाम होगा परमात्मा जहां अपने लीला प्रेमणा प्रिया माधुरी वेणु अपने बैकुंठ ऐश्वर्य को प्रकट करें उस सेठ जी जब तो उनका नाम होगा भगवान और जब सेठ जी केवल अपने तेज तेज को प्रकट करें अपनी तिजोरी खोल करके नहीं दिखाएं केवल तेज तेज को प्रकट करें उसका नाम हो गया ब्रह्म पंत पर चाहे अपनी तिजोरी नहीं दिखा रहे हैं तब भी सेठ जी हैं और दिखा रहे हैं तब भी तो सेठ जी हैं सेठ जी तो सेठ जी रहेंगे तो ब्रह्म परमात्मा भगवान रूप में वो प्राप्त अब उन ठाकुर का भजन जहां भक्ति है वो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भजन हुआ है ब्रह्म के द्वारा पूर्ण अनुभव नहीं परमात्मा के द्वारा पूर्ण अनुभव नहीं भगवत्ता में ब्रह्म का भी अनुभव है परमात्मा का भी अनुभव है और माधुर्य का भी अनुभव है इसलिए पूर्ण अनुभव भक्ति के द्वारा ही भगवान का होता है वही माँ के तीन बच्चे थे माँ ने कहा बेटा देखना बाजार में आम आए हैं कि नहीं एक बच्चा गया उसने ढकेल के ऊपर आम सजे हुए देखा और देख करके चलाया बोले बड़े चमक रहे थे बढ़िया आम थे बड़ी सुहनधारी थी दूसरा बच्चा आया उसने आम को उठाया छुआ बिल्कुल बढ़िया आम था ना तो एकदम काला और न एकदम गला हुआ देखा बड़ा गुदादार बढ़िया आम है बड़ी खुशबू आ रही है उलट पलट करके देखा सूंगा और आम को वापिस ढकेल के ऊपर रख करके चलाया तीसरा गया आम को खरीद करके लाया सुधार करके ठाकुर जी को भोग लगाया आम खाया आम तीनों ने पाए जिसने आम देखा उसने भी आम पाया जिसने आम सूंघा उसने भी आम पाया और जिसने आम खाया उसने भी पाया परंतु पाना पाना एक नहीं है ऐसे ही ज्ञानी, योगी और भक्त इन तीनों को ही ब्रह्म मिले आम ही मिला परंतु पाना पाना एक नहीं है पानी पाने में भी अंतर है पश्चिम आत्मा चात्मा भक्त या श्रुति भक्ति के द्वारा जैसा भगवान को पाया जा सकता है वैसा कोई दूसरे प्रकार से नहीं पाया जा सकता अब भक्ति दो प्रकार की अब यहां तक आ गए भक्ति पर सात में पहले एक अर्थ लिया आत्मा सात अर्थ थे आत्मा शुद्ध के उसमें एक अर्थ लिया आत्मा फिर आत्मा के तीन अर्थ किए ब्रह्म परमात्मा भगवान अब भगवान जो लिया उनका साधन है भक्ति भक्ति भी दो प्रकार की भक्ति विधि भक्ति है दो रूप स्वयं भगवत पे भगवते प्रकाशक द्विश द्विस्वरू रूप रागभक्ति और विधि भक्ति राग भक्ति के द्वारा स्वयं भगवान का अनुभव होगा अर्थात स्वरूप का बोध होगा जबकि विधि भक्ति के द्वारा भगवान के वैभव का भी बोध होगा वैभव को भी ग्रहण किया जाए भगवान को भी ग्रहण किया जाए वो हो गया विधि भक्ति जहां केवल भगवान के माधुर्य का अनुभव किया जाए वो हो गया राग तो स्वयं भगवत्व स्वयं भगवत्ता ये है रागभक्ति और भगवत प्रकाश भगवत्ता का प्रकाश भगवान की महिमा का भी बोध हो उसका नाम हुआ विधि भक्ति जैसे कोई पत्नी कह रही है ये मेरे पति हैं उसके मन में ये पता नहीं है कि मेरा पति मजिस्ट्रेट है कि मेरा पति थानेदार है कि मेरा पति एसपी है कि मेरा पति राष्ट्रपति है इसका उसने विचार नहीं है पति माने पति बस का बोध कर रही है वो उस व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम कर रही है उसके क्या डेजिमिनेशन है उसकी क्या वैभव है उस वैभव का बोध नहीं है परंतु तो ये मेरे डीएम पति हैं तो वहां पर डीएम का भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ये और पति भी हैं पति रूप में भी चाह रहे हैं साथ के साथ में डीएम पने की फसक भी चाह रहे हैं तो ये हो गया वैधि भक्ति तो वैधि भक्ति में भगवान और उनके वैभव दोनों का बोध है जबकि राग भक्ति में केवल स्वरूप भगवान उनका बोध है स्वरूप के साथ में प्रीति है उनके एल से प्रीति नहीं है उनके लिफाफे से प्रीति नहीं है जहां व्यक्ति से और व्यक्ति से प्रीति है तो व्यक्ति से प्रीति सबकी एक से है एक झोपड़ी में रहने वाला भी उतनी ही प्रीति कर रहा है जितना कि राजमहल में रहने वाली रानी प्रीति कर रही प्रीति में कोई अंतर नहीं क्योंकि व्यक्ति से प्रीति है परंतु तो जहां वैभव है वहां अंतर हो जाएगा प्रीति में दोनों की प्रीति में कहीं कोई अंतर नहीं है बल्कि कई बार तो ऐसा होगा कि जो झोपड़ी में रहने वाली है उसकी प्रीति ज्यादा गहरी राजा की भी अपेक्षा उसमें शर्त टर्म और कंडीशंस नहीं है वो सीधा सीधा ये पति, मेरा प्यार बस और इसके अलावा कोई दूसरी चीज का बोध नहीं दूसरी चीज कहीं उसके संबंध को प्रभावित करने वाली भी नहीं तो स्वयं भगवान जहां दिखते हैं वो है राग और भगवत्ता में भगवान भी दिख रहे हैं और उनका प्रकाश भी दिख रहा है उनकी महिमा भी दिख रही है वो हो गया वैध एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि राग भक्ति ब्रिजे स्वयं भगवान पा राग भक्ति यदि कोई करेगा और राग भक्ति के साधन करेगा तो उसे ब्रिज में श्री स्वयं भगवान नंद नंदन की प्राप्ति होगी बड़ा समझ समझने वाली बात है ये बड़ा फिसलना मार्ग है स्लिपरी वे है कहीं भी जरा सा भी फिसले तो गए इसलिए गोस्वामी ने एक बात कही किस अब ये राग राजमार्ग की बात चल रही है हम लोग जिस श्रीमंत महाप्रभु जो राग प्रदान करना चाहते हैं जो जिस अनुचित चली भक्ति को प्रदान करना चाहते हैं उसमें सावधानी रखने की बात सावनियो विधि मार्गेण सेवते नैव भावेनो नो महत्व पुरे पंक्ति है राग भक्ति ब्रिजे स्वयं भगवान पाए यदि कोई राज, राग भक्ति का आश्रय ग्रहण करेगा तब तो स्वयं भगवान की ब्रिज में प्राप्ति होगी ब्रिजे स्वयं भगवान पाए दो चीज है एक तो ब्रिज और एक स्वयं भगवान जरा सा भी गर्व हो जाएगी तो ब्रिज नहीं मिलेगा राग भक्ति नहीं है और राग भक्ति में कहीं वो बिर सेवते केवल नहीं वो भावे केवल कहने का तात्पर्य है साकल्य राग नहीं हैं संपूर्ण राग नहीं हैं उस राग के साथ में कहीं मिश्रण भी कर दिया गया है या साधन भक्ति जो है उनकी एक एक कदम में पूरी की पूरी साधन भक्ति शास्त्र में जो वर्णन की गई उसको लेकर के चलेंगे अब एक मंत्र बोलेंगे तो मंत्र बोलने के पहले अस श्रीमद गोपाल मंत्र श्री नारायण श्री कृष्ण परमात्मा देवता एक-एक मंत्र का उच्चारण करें फिर श्री गोपी जन्म प्रीत जपे विनियो आप विनियोग करके फिर आगे बढ़ रहे तो कहना शाकल लेन श्री रूप गोस्वामी जी ने सना जीत गोस्वामी जी वर्णन किया शाकल लेन नहीं ठीक है एक बार कही जब का विनियोग कर लिया ठीक है अब ये नहीं कि जब भी करेंगे तब तो विनियोग करके ही करेंगे कोई भी मंत्र बोल रहे हैं कि इस मंत्र के अमुक ऋषि हैं अमुक देवता हैं, अमुक इसकी बीज है अमुक शक्ति है अमुक कीलक है उसका विनियोग करे हैं और अनुष्ठा भ्यान नमः महा अः तर्जनी भान न महो मध्यमाभिया नमः हो अनम का कनिष्ठ का ब्यान और करतर करम और हृदयाय नमह सिर से स्वाहा शिखाई बशत कवचाये हूं अस्राय फट फिर करके फिर मंत्र का जप कर रहे ये नहीं नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं। केवल इनका अर्थ किया शाकल ने जो भक्ति के अंगों को शास्त्र के द्वारा विहित मार्ग से यदि अपनाएगा और उसने ऐश्वर्य ऐश्वर्य का भी ध्यान किया तो ऐश्वर्य का ध्यान करने पर फिर वो जो जप करेगा उस जप के द्वारा उसको प्राप्ति कहां की होगी बोली जप के, के द्वारा प्राप्ति होगी वृंदावन नहीं उसको जप के द्वारा प्राप्ति होगी जा बेटा गोलोक का बहिर्मंडल गोलो जो चतुष्कोणात्मक है जहां पर ब्रजवासी कृष्ण को श्रुतियों के द्वारा पूजित देख रहे हैं उस स्थान पर जा महितोम याद पूरे पूरे माने गोलोक यदि ऐश्वर्य का बहुत ज्यादा ध्यान ध्यान किया है और ऐश्वर्य का ही चिंतन कर रहा है तो फिर जब करते हुए भी महशीतम याद पुरे तुझे पुर की प्राप्ति होगी ब्रह्मावंद मदकुंज मंदिर में श्री यमुना पर श्रीमद वृंदावन दिव्य वहां पर जो योगपीठ उस योगपीठ में जो कमल कोश उस कमल कोश में श्री प्रियालाल मध्य में विराजमान हैं आठ कमल की पंखड़ी हैं उन आठ कमल की पंखड़ियों में ललता विशाखा जितनी भी सखीगण हैं श्री चित्रा इंदुलेखा तुंग विद्या रंगदेवी सुदेवी इनसे सेवित श्री प्रियालाल उनकी प्राप्ति नहीं होगी तेरी प्राप्ति कहा होगी वैशीतला श्री गोलोक में जहां पर आयुध शक्ति पार्षद देवता उनसे सेवित श्री कृष्ण श्रुतियां जिनकी स्तुति कर रही हैं उनका दर्शन करेगा उनका दर्शन करके रसकों को तो आनंद आएगा ंद बाबा ब्रिजवासी सब गए बैकुंठ में कृष्ण को श्रुतियों से सेवित देखा हाथ जोड़ करके चले आए भैया है हमारे कन्हिया परंतु तो ये श्रुति कटिया लगाए के सामने ठा है कन्हियां देख रहे हमें परन्तु तो आए नहीं सके हमारे पास में। ये श्रुति हटे रास्ता छोड़े तब तो हम हमारे पास में कन्हिया आए सबने सखा के लिए भी रास्ता भी छोड़ दे तब भी यहां पर कन्हैया के कंधे न चढ़ सके हमारा को ब्रिज बढ़िया जहां कंधे पे चढ़े कंधे पे चढ़ाए यहां गोलोक के बहिम मंडल में ऐश्वर्य कृष्ण बैकुंठ में हम कृष्ण का वह सेवा नहीं कर सकते हैं इसलिए रागभक्ते ब्रजे एक एक शब्द को ले रहे हैं भक्ति माने श्री बस स्वरूप से प्रीति हमें कृष्ण के एल से काम नहीं हमें अपने पति से प्रीति है वो मजदूर है कि चपरासी है कि वो राजा है इससे कोई मतलब नहीं मेरा तो मेरा प्यारा है बस उससे प्रीति हो रही तो जहां स्वरूप से प्रीति है स्वरूप के वैभव का अनुसंधान नहीं है ऐसे राग मार्ग से जहां कृष्ण से प्रीति की गई तो ब्रजे तब ब्रज की प्राप्ति होगी अब कोई कहे कि थोड़ा सा मिक्सचर कर लो थोड़ा सा कृष्ण भी ईश्वर तो है यशोदा मैया ने बांधा कृष्ण को और कमल बदने में नहीं आई दो अंगुल छोटे हो गए एक काल में कृष्ण में विभुता और पर परिचन्नता दोनों दीखी कृष्ण है तो ब्रह्म परमात्मा वे परमात्मा हैं यशोदा मैया ने कहा ताटी खाई है रे खोल मुख और कन्हिया को मुख खुल गया और पेट में देख रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड विराजमान है माने वैकुंठ भी विराजमान है रसमय वृंदावन भी विराजमान है और संपूर्ण जगत भी विराजमान है माने बहरंगा शक्ति तटस्था शक्ति और स्वरूप शक्ति सर्व कृष्ण के पेट में देख ली इससे कृष्ण ईश्वर तो है इसे थोड़ा थोड़ा ईश्वर थोड़ा सा चलो ये भी कर ले वो भी कर ले तो ऐसी स्थिति में ध्यान किया जा रहा है कृष्ण का ही नंदन की आराधना की जा रही है परंतु तो ब्रिजेन्द्र नंदन में वे केवल इतिहास पुरुष मात्र नहीं है वे कहीं ब्रह्म भी हैं ये विचार करते हुए यदि विचार किया तो फिर भी ब्रिज निकुंज की प्राप्ति नहीं होगी ओ केवल संपूर्ण ऐश्वर्य का ध्यान किया तो जाओ बेटा गोलोक में निकुंज मंदिर में मंदिरी ही बनकर के श्री रूप रूपानुगत होकर के सेवा सुख नहीं मिलेगा यदि ऐश्वर्य का ध्यान किया तो भी श्री नुकुंज मंदिर में रसस्व रूप की प्राप्ति नहीं होगी वहां पर तुमको जाना पड़ेगा कहा जाओ द्वारका में राधा रानी की छाया रूपा द्वारका में सत्यभामा भामा विराजमान है श्री चंद्र जी की छाया रूपा श्री रुक्मणी द्वारका में विराजमान हैं रुक्मणी के साथ में जाकर के सत्य के साथ में जाकर के उनके पर कर में विराजमान हो दो स्थिति हो सकती हैं यदि स्वयं ग्रहासना की है कि जैसे राधिका कृष्ण की सेवा करती हैं ऐसे मैं भी सेवा करूं ये कही सेवा की भावना रही है अर्थात स्वयं में नायिका बन करके कृष्ण के अधराम पान करना और अपने अंग के द्वारा कृष्ण की सेवा कृष्ण को सुख देने का प्रयास करना ये, ये प्रयास रहा तो वहां सत्य भामा के साथ में तादात्म्य तादात्म्यपन्न होकर के एक होकर के श्री कृष्ण का भोग करो कृष्ण की सेवा करो भोग तो भक्ति में निस्वार्थ तो है नहीं सेवा है परंतु श्री सत्यभामा जी के साथ में तादात्म्य तादात्म्यपन्न होकर के सेवा करेंगे पूर्ण आस्वाद की प्राप्ति नहीं है परंतु यदि अनुगत्य में ये तत्त्व भावना में प्रीति यदि की है तो तत्त्व भावना में प्रीति करने पर तब तो ऐशो रखा है तो फिर श्री सत्यभामा की दासी बनकर के श्री द्वारका में सेवा करेंगे वो नायिका बने के स्वाद की अपेक्षा जो दासी बनकर के सेवा है जैसे वृज में नायक गोपी बनने की अपेक्षा मंजरी भाव की सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है ऐसे ही द्वारका में भी रुक्मणी बन करके सत्यभामा बन करके सेवा करने की सत्यभामा भावनात्म्य बन होकर के सेवा करने की भी अपेक्षा सत्यभामा भावना के परकर में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा परंतु ब्रज नहीं मिला वहां पर भी कृष्ण की ठसक तो रहेगी मैं राजा हूं राजा नियम तो क्या किंग मेकर हूं राजा क्या होता है राजा बनाने वाला हूं किंग मेकर बनी रहेगी और वो शुद्ध कंधे पे चढ़ो कंधे पे चाहो धौल धप्पा करो प्यारे से कहो कि प्यारे मेरी दे, सेवा करो वो सारी सखी कहे कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा हमारी किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करो तब काम चलेगा श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि दे पद पल्लव उदारम ये जो सौभाग्य है ये सौभाग्य सहज में प्राप्त नहीं होगा ऐश्वर्य होने नहीं इसलिए वृक्ष में रह करके तीन चीज ध्यान रखनी है हम साधकों के मतलब की काम की बात एक तो नायका भाव नहीं रखना है नाय भाव में वो स्वाद नहीं है जो भाव जो स्वाद श्री मंजरी बनने में दासी बनने में दास मम सुख सो सक्षाये तम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास मम रसोस्त रसोस्त सत्यम रघुनाथ दास को स्वामी कह रहे हैं कि मैं प्रिया बनना नहीं चाहती हूं मैं आपकी दासी ही बनना चाहती तो तीन चीज हमको ध्यान रखनी है सर्वोत्तम वस्तु यदि प्राप्त करना है सर्वोत्तम आस्वाद प्राप्त करना है कि स्वयं मीराबाई की तरह से मीराबाई का निंदन पंकज को समझाने के लिए कह रहे कि मीराबाई की तरह से स्वयं नायिका बनकर के श्री कृष्ण के साथ में रास करने की अभिलाषा वह नहीं करनी है श्याम सुंदर की सबसे प्यारी वस्तु कौन है श्री राधा रानी है सबसे प्यारी वस्तु ही श्याम सुंदर को समर्पित करनी भाई जो मीठे खाने का शौकीन है उसको मीठा नहीं मिलेगा तो गुड़ की डेली मिलेगी तो गुड़ की डेली भी खाएगा मीठे बिना उसका काम तो चलेगा नहीं अब हमारी प्रीति यदि हम नायिका बनकर के कृष्ण कहा के अंग की सेवा करें तो कृष्ण को स्वाद कैसे आएगा चाहना चाह तो रही है वे रसमलाई खाना और उनको दी जा रही है गल की तो ठीक है खाएंगे तो सही क्योंकि मीठे बिना काम नहीं चलेगा केवल खारी खारी खाने से उन, उनका पेट भरता ही नहीं है उनको मीठा चाहिए तो भी न, गुण की बिन लेंगे तो सही परम सुख नहीं मिलेगा प्यारे को सुख देना है तो जो रसमलाई खाने वाला है उसको रसमलाई ही समर्पित की जाए श्री राधा रानी के सामने हमारा प्रेम कहां टिकता है क्या बेचता है ऐसी स्थिति में निज प्रेम के द्वारा श्याम सुंदर को सुख देना ऊपर से देखने में लगे अरे हमारा तो डिमोशन हो जाएगा स्वयं नाई बनना और कहा दासी बनना तो दासी को बने? कौन बनना चाहेगा दासी स्वयं ना का बंधन नीचा रानी बंधन नीचा रानी दासी बोले उल्टी बात है ये प्रेम रस की बृंदावन की रीति उल्टी है प्रेम धारा की सदा प्रेम की सदा उल्टी बहे धारा ये प्रेम की जो धारा है वो सदा उल्टी बहने वाली यहां पर रानी बनने का सुख नहीं है या दासी बनने का सुख है पहली बात शायद स्पष्ट तो इतना क्लियर हो गया कि रानी नहीं बनना है दासी बनना है दासी बनने में श्याम सुंदर की जितनी सघन सेवा हो सकती है उतनी रानी बनकर के सेवा करने में हम श्याम सुंदर को सुख नहीं दे सकते इसलिए रानी बनकर के यदि हम रहेंगे तो केवल रानी के स्वाद की प्राप्ति होगी परंतु दासी बनकर के जो रहेंगे उनको कृष्ण के सुख की भी प्राप्ति होगी कृष्ण के अनुभव का भी अनुभव हो जाएगा और राधा रानी के सुख का भी अनुभव हो जाएगा कृष्ण को कृष्ण का सुख अनुभव है राधिका को राधिका का सुख अनुभव है परंतु सखियों को कृष्ण और राधिका दोनों के सुख का अनुभव इसलिए हमको दासी बनना है हमको मंजरी बनना एक बात अब दूसरी बात कि हमें कृष्ण से प्रेम करना है कृष्ण के ऐश्वर्य से प्रेम नहीं करना है हमारा सारा कंसंट्रेशन जो होगा वो कंसंट्रेशन होना चाहिए कृष्ण के चार प्रकार के माधुर्य में लीला माधुर्य उनका प्रेमी परकर का माधुरी, उनका व्यव माधुरी और उनका रूप माधुरी, ऐश्वर्य ऐश्वर्य नहीं ऐश्वर्य है ठीक है वो ऐश्वर्य आया गया कहा गया उसका होश ही नहीं अनंत ऐश्वर्य वृंदावन में बिखरा पड़ा है परंतु उसकी ओर दृष्टि नहीं उनके माधुरी की ओर ही हमको एकमात्र केंद्रित होकर के विराजमान होना चाहिए तो फिर श्री कृष्ण जो है उनको व्रजेंद्र नंदन मनुष्य के रूप में उनकी आराधना ये तीन चीज व्रजेंद्र नंदन मनुष्य के रूप में श्री कृष्ण की आराधना एक बात मनुष्य रूप में भी ऐश्वर्य का चिंतन नहीं दूसरी बात और नायिका पदे की भावना न हो करके श्री किशोरी जी के परिकरण में मैं दासी हूं इस भाव को धारण करके विराजमान विराजमान साधक को होना चाहिए तो समय देवी जाचे जाचे सक्षायिते मम नमोस्त नमोस्त नित्यम दास्याय ते मम रसोस्त रसोस्तु सत्यम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ये निरूपण कर रहे हैं कि हे देवी मैं आपकी दासी बनना चाहती हूं मैं आपकी सखी बनना भी नहीं चाहती हूं नायिका बनना तो बड़ी दूर की बात है कौन नायिका बनना चाहेगा क्या रखा है श्याम सुंदर को गोल खिलाने में क्या स्वाद है हम सेवा के लिए आए हैं सुख लेने के लिए तो आए नहीं हैं और श्याम सुंदर को यदि सुख नहीं दे पाते हैं तो हमारी सेवा किस काम की जिनको स्वयं का सुख लेना है वे कने जाओ वैकुंठ में जाकर के नायका बनकर के बैठो हमको श्याम सुंदर को सुख देना है अपना सुख नहीं लेना है इसलिए हम नायका बनना नहीं चाहती हैं दास बनकर के जैसा सुख दे सकती हैं वैसा कोई दूसरे प्रकार से सुख नहीं दे सकती हैं तो यहां पर सुष्टु को बनो श्याम सुंदर के साथ में रमण करने की अभिलाषा करे एक गलती गलती गुना फिर दूसरी गलती विध मार्ग सेवते विध मार्ग से सेवा की जा रही है तीसरी गलती कृष्ण को ईश्वर माना जा रहा है। इन तीनों गलतियों से जो बचेगा वह महशित्वम या उसको तो महशी बना मिलेगा और तीनों से जो बचेगा उसे निकुंज मंदिर में श्री प्रिया लाल की सेवा की प्राप्ति होगी इसीलिए कि न भावो मंजिरी भाव अन्यूयाचे स्वप्रुंच न मुक्ति आदि स्पृह कश्चित न ज्ञान कर्मे किंतु प्रेमा कामे सात संगते मंजरी भाव के अतिरिक्त हमको अन्य कोई दूसरा भाव नहीं चाहिए ये रसकों की ये प्रार्थना रही तो राजभक्ति ब्रजय स्वयं भगवान राशि पंक्ति क्या तो क्या कविराज गोस्वामी की कृष्णदास कविराज की क्या महिमा है इतनी सी पंक्ति में कितना बड़ा सा वो पूरा का पूरा जो शास्त्रार्थ है सृष्टि हो यदि कृष्ण को ईश्वर समझा गया भगवत आराधना की गई जाओ गोकुल गोलोक यदि कृष्ण को मनुष्य समझा गया परंतु ऐश्वर्य और इनको करते हुए पूरे नियम के अनुसार जो कर्म कांड का नियम है उस कर्म कांड को बीच में छोंकते हुए राग को नहीं अपना करके कर्मकांड को छोकते हुए यदि भगवत भजन किया तो वहां पर ज्ञान का जाओ द्वारका में भी यदि स्वयं नायिका बनकर के आराधना करना चाहा तो और तप टपाते रह गए सत्य जी में ताजात्मापन्न होकर के कृष्ण की सेवा करो यदि अनुत्य ग्रहण किया तो सत्यभामा का पर मिला परंतु ब्रिज में रह करके नायिका भाव न चाहते हुए यदि शुद्ध राग भाव से कृष्ण एक मनुष्य हैं, मेरे प्यारे हैं और मैं उनकी दासी हूं ये निकुंज नायक निकुंजेश्वरी इनकी मैं स्वामी हूं ये विचार करते हुए श्री कृष्ण की जहां समाराधना की जा रही है प्रिया जी की जहां समाराधना की जा रही है वहां पर तब जाकर के श्री रूप गोस्वामी के अनुरत होकर के सेवा करने का लाभ मिलेगा अतः महावानी बाली जी में एक बड़ी सुंदर बात कही महावानी का सेवा सुख जहां प्रारंभ होता है कह नहीं बिल्कुल ग्रंथ ही हो रहा है उसके प्राण में कहा है कि प्रात होते ही उठ के उठ के उठ उठ करके प्रात होते ही उठ के धार सखी को भाव सखी का जो भाव है दासी का जो भाव है उस दासी के भाव को धारण करके जाए मिलो निज मिल यूथ सो अपना जो यूथ है उस यूथ के साथ में जाकर के मिलो और श्री रंगदेवी जी वहां पर रंगदेवी जी का अनुगत्य है संप्रदाय में तो रंगदेवी जी का गौरिया जहां है वहां पर श्री रूप मंजरी का अनुगत्य है तो जाए मिलो निजी यूथ सो अपने यूथ से जाकर के मिलो तब यह भाव का प्रकाश होगा तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि राग भक्ति ब्रिज ब्रिज में रहना है कृष्ण को मनुष्य समझ करके सेवा करनी है राजकुमार समझ करके परम कोमल समझ करके सेवा करनी है को गोवर पाथनी और को ढोत पाय और एक सुहागिन लाली बोलत हु अलसा हमारी स्वामी तो वो है कोई होगी जो कि गोरव स्थापने वाली होगी कोई होगी जो यन्ना से जल ढो ढो करके लाती होगी ये तो इतनी कोम है एक सुहागन लागनी बोलत हु बोलने में भी हा करके बोलेंगे मुंह से बोलेंगे नहीं जवाब नहीं दे बोलने में भी आलस कोमल इतनी कोमल कितनी कोमल होकर के विराजमान है तो श्री की दासी कितनी कोमल वे इसलिए उनकी कोमलता का समा विचार करते हुए अनुगत होकर के उनकी सेवा की जाए यही सर्वोत्तम वस्तु होकर के विराजमान इसलिए श्री कृष्ण की सेवा करनी है दासी बनकर के सेवा करनी है और सेवा करते हुए भी जो शास्त्रीय जो विधि मार्ग अंगन्यास कर प्राणायाम संकल्प विनियोग अंत में कर्म का समर्पण ये सब जय हो राधे राधे अंत में बस एक शब्द बोल दिया निताए गौर हरि बोल हरि बोल, बोल बोला और जितना भी साधन है वो सब श्रीमंद महाप्रभु के समर्पित तो हो गया ये लो सबसे पीछे जो हरिबोल बोला जाता है उसका मतलब ही है कि हमने जो कुछ भी साधन किए वे सब श्री प्रभु को समर्पित तो हो गए जहां अखंड कीर्तन है जब तक कीर्तन की समाप्ति नहीं आएगी तब तक हरि बोल नहीं बोलते समर्पण नहीं हो गया अभी नियम चलना है जब समाप्ति का अवसर आएगा उस समय फिर हरि बोल बोलेंगे हरि बोल हरि बोल बाद में कीर्तन होगा नहीं तो अखंड कीर्तन में कीर्तन चलता रहेगा चलता रहे है, तो दो दिन चले एक महीना चले चलता रहेगा फिर जहां समर्पण है तो बाद में बस इतना ही समर्पण है वहां पर फिर संकल्प लेकर के समर्पण नहीं है वो सब करने की जरूरत नहीं है यदि वो सब किया जाएगा तो फिर बिहार को अपनाया जाएगा ज्यादा तो जाओ द्वारका नहीं गोलोक यदि कृष्ण में ऐश्वर्य का कहीं विचार किया जाओ गोलोक परंतु यदि थोड़ा सा घालमेल किया ये भी है वो भी है दोनों मिलाकर के किया तो जाओ द्वारका परंतु यदि किशोरी के अनुसार चल रहे हैं तो फिर निकुंजी की प्राप्ति होगी हाँ राग मार्ग में भी कभी कभी ऐसा होता है कि विशेष अवसर पर नैमित लीला में उन विधि का सेवन कर लिया जाता है जैसे घर में बालक है नृत्य भोजन कराएंगे तो कोई नाम करके और सतंत्र प्रसंशयामी करके भोजन तो भी कराएंगे बालक अरे बेटा चल चलो भोजन करो चलो मम करो परंतु तो अन्न प्राशन है, है तो फिर पंडित जी को बुला करके पुरोहित को बुला करके फिर वैदिक मंत्र के द्वारा स्वस्वाहा ऐसा कह करके फिर उसे पंच उसको फिर भोजन कराया जाएगा मंत्र बोल करके भोजन कराया जाएगा तो कभी कभी कन्या का ठाकुर जी का प्रिया जी का जन्मदिन आए उस समय कभी वैदिक मंत्र से भी ठाकुर जी का पंचामृत करा दिया जाएगा में करा दिया जाएगा कभी विशेष अवसर पर वेद का भी प्रयोग कर लिया जाएगा परंतु नित्य नित्य सेवा में नहीं ऐसे साधक मिलकर के करें और ये बड़ा सुंदर एक श्लोक श्री गोस्वामी जी ने जो दिया कि रेडिष्ट को बंदियों रमण करने की इच्छा करे विधमार्ग सेवते विध मार्ग का सेवन करे और कृष्ण को ईश्वर समझे इन तीनों को संकुचित करते हुए फिर मार्ग से सेवा करनी चाहिए निताय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय राधा गोविंद बिहारी दे देव जो की जय